धार्मिक पक्षपात अब्दुल बहा ने कहा बहाउला की शिक्षा का आधार मानव मात्र की एकता है और उनकी यह उत्कृष्ट इच्छा थी कि लोगों के हृदय में प्रेम तथा सद्भाव का संचार हो चूंकि उन्होंने लोगों को कला तथा मतभेद को त्यागने का उपदेश दिया था आता मैं आपके लिए राष्ट्रों के बीच अशांति के मुख्य कारणों की व्याख्या करना चाहता हूँ मुख्य कारण है धर्मगुरुओं तथा नेताओं द्वारा धर्म की मिथ्या परिभाषा वे अपने अनुयायियों को इस बात का विश्वास करना सिखाते हैं कि स्वयं उनका धर्म ही केवल मात्र ऐसा है जो प्रभु को अच्छा लगता है तथा किसी अन्य धर्म के अनुयायियों की उस उच्च सर्व सर्वप्रेमय पिता द्वारा निंदा की जाती है और उन्हें उसकी दया तथा कृपा से वंचित रखा जाता है आतालागो के बीच अस्वीकृत झगड़े घृणा तथा तिरस्कार उत्पन्न हो जाते हैं यदि इन धार्मिक पक्षपातों का उन्मूलन किया जा सके तो शीघ्र ही राष्ट्र शांति तथा सहमति का आनंद उठा सकेंगे एक बार मैं तिबेरियस में था जहां पर यहूदियों का मंदिर है मैं मंदिर के बिल्कुल सामने एक मकान में रहता था और वहां पर मैंने एक रब्बी को यहूदी भक्तजनों को संबोधित करत देखा और सुना वह इस प्रकार बोला हे यहूदियों वास्तव में तुम ईश्वर के लोग हो अन्य सभी जातियां और धर्म शैतान के हैं ईश्वर ने तुम्हें अब्राहम के वंशजों के रूप में उत्पन्न किया है और उसने तुम पर अपने आशीर्वादों की वृष्टि की है प्रभु ने मूसा जैकब और जोसेफ तथा कई अन्य महान अवतारों को तुम लोगों के बीच भेजा ये सभी अवतार तुम्हारी जाति से थे तुम्हारे लिए ही ईश्वर ने पिराउन की शक्ति को कुचला और लाल सागर को सुखा दिया तुम्हारे भोजन के लिए उसने स्वर्ग से मन्ना भी भेजा और पथरीली जमीन से जल निकलकर तुम्हें अपनी प्यास बुझाने के लिए दिया निश्चय ही तुम ईश्वर के चुने हुए लोग हो तुम धरती की अन्य सभी जातियों से ऊंचे हो आता अन्य सभी जातियाँ ईश्वर के सम्मुख घृणित है और उसके द्वारा निंदित है वास्तव में तुम विश्व पर राज्य करोगे और उसे झुकाओगे और सभी लोग तुम्हारे दास बन जाएंगे उन लोगों के साथ घुलमिलकर जो स्वयं तुम्हारे अपने धर्म के नहीं अपने आप को गंदा मत करो ऐसे लोगों के साथ मित्रता मत करो जब रब्बी का वाकपटु व्याख्यान समाप्त हुआ तो उसके श्रोताओं के हृदय उल्लास और संतोष से गदगद थे आपसे उनकी प्रसन्नता की व्याख्या करना असंभव है अफसोस ऐसे पथभ्रष्ट लोग ही धरती पर बंटवारे और घृणा का कारण बनते हैं आज भी लाखों ऐसे लोग हैं जो अभी भी मूर्ति पूजा करते हैं और संसार के महान धर्म आपसी युद्धों में व्यस्त है 1300 वर्षों से ईसाई और मुसलमान आपस में झगड़ रहे हैं जबकि बहुत थोड़े यत्न से ही उनके मतभेदों और झगड़ों को निपटाया जा सकता है और उनके बीच शांति और मैत्रीभाव की स्थापना हो सकती है और संसार चैन की सांस ले सकता है कुरान में हम पढ़ते हैं कि हजरत मोहम्मद ने अपने अनुयायियों को यह कहकर संबोधित किया आप लोग ईसा और इंजील में विश्वास क्यों नहीं करते आप मूसा तथा अवतारों को स्वीकार क्यों नहीं करते क्योंकि निश्चय ही बाइबल ईश्वर का ग्रंथ है वास्तव में मूसा एक उत्कृष्ट अवतार थे और मसीह दिव्य आत्मा से भरपूर थे वे प्रभु की शक्ति द्वारा संसार में आए दिव्य आत्मा तथा पवित्र कुआरी मेरी से उत्पन्न हुए उनकी माता मेरी स्वर्ग की एक साध्वी थी वे अपने दिन मंदिर में प्रार्थना करने में व्यतीत करती थी और उसका भोजन उन्हें ऊपर स्वर्ग से भेजा जाता था उसका पिता जकरियास उनके पास आया और उससे पूछा कि खाना कहां से आता है तब मेरी ने जवाब दिया स्वर्ग से निश्चय ही ईश्वर ने मेरी को अन्य सभी स्त्रियों से श्रेष्ठ बनाया था यहां है वह जो हज़रत मोहम्मद ने अपने अनुयायियों को ईसा और मूसा के बारे में सिखाया और इन महान शिक्षकों में विश्वास की कमी के लिए उनकी भर्त्सना की और उन्हें सच्चाई और सहनशीलता के पाठ पढ़ाए ईश्वर ने हज़रत मोहम्मद को ऐसे लोगों के बीच काम करने के लिए भेजा जो जंगली जानवरों की भांति असभ्य तथा हिंसक थे वे सूझबूझ से बिल्कुल कोरे थे और न ही उनमें प्रेम सहानुभूति और दया की भावना थी स्त्रियां इतनी अपमानित और तिरस्कृत थीं कि कोई व्यक्ति अपनी पुत्री को जीवित जमीन में गाड़ सकता था और दासियों के रूप में जितनी चाहे पत्नियां रख सकता था अपने दिव्य संदेश के साथ हज़रत मोहम्मद को ऐसे अर्धक्षु लोगों के बीच भेजा गया उन्होंने लोगों को बताया कि मूर्ति पूजा ठीक नहीं बल्कि वे मूसा ईसा तथा अन्य अवतारों का आदर करें उनके प्रभाव से वे लोग अधिक ज्ञानवान तथा सभ्य हो गए और इस अपमानजनक स्थिति से जिसमें उन्होंने उन्हें पाया था ऊपर उठ गए क्या यह एक अच्छा काम नहीं था जो प्रशंसा आदर तथा प्यार के योग्य हो महात्मा ईसा की इंजील का अवलोकन कीजिए और देखिए कि वह कितनी श्रेष्ठ है फिर आज भी लोग इसके अमूल्य सौंदर्य को समझ सकने में असफल है और इसके विद्धतापूर्ण शब्दों का गलत अर्थ निकालते हैं ईसा ने युद्ध की मनाही की जब उनके शिष्य पीटर ने अपने स्वामी को बचाने के बारे में सोचते हुए उच्च पुजारी के सेवक का कान काट डाला तो ईसा ने उससे यूँ कहा अपनी तलवार को म्यान में डालो फिर भी उस स्वामी की जिसकी सेवा करने का वे दावा करते हैं स्पष्ट आज्ञा के बावजूद लोग आपस में झगड़ते हैं युद्ध करते हैं एक दूसरे का हनन करते हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसकी शिक्षा और परामर्श भुला दिया गया हो परंतु केवल इसलिए अनुयायियों के दुष्कारियों का दोष उन अवतारों व महापुरुषों को न दीजिए यदि पुजारी शिक्षक और लोग ही उस धर्म के विपरीत जीवन व्यतीत करें, जिसके अनुसरण का वे दावा करते हैं तो क्या यह ईसा मसीह या अन्य देवी शिक्षकों की गलती है धार्मिक पक्षपात दो इस्लाम के अनुयायियों को यह शिक्षा दी गई कि किस प्रकार ईसा प्रभु की ओर से आए और पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुए तथा लोगों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठता उन्हें दी जाए मूसा ईश्वर के अवतार थे और अपने युग में तथा उन लोगों के लिए जिनके बीच उन्हें भेजा गया था उन्होंने प्रभु के पावन ग्रंथ को प्रकट किया था हज़रत मोहम्मद ने ईसा की उत्कृष्ट महिमा तथा मूसा और अन्य अवतारों की महानता को पहचाना यदि सारा विश्व हज़रत मोहम्मद तथा अन्य सभी दिव्य शिक्षकों की महानता को स्वीकार कर ले तो असमति और कला शीघ्र ही धरती से लुप्त हो जाएंगे और लोगों में ईश्वर का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा ईसा का गुणगान करने से इस्लाम के अनुयायियों की प्रतिष्ठा नष्ट नहीं होती है ईसा ईसाइयों के अवतार थे मूसा यहूदियों के प्रत्येक अवतार के अनुयायी दूसरे अवतार को भी स्वीकार कर उसका आदर क्यों न करें यदि लोग मात्र आपसी सहनशीलता मैत्रीभाव तथा भ्रातृतुल्य प्रेम का पाठ सीख सके तो विश्व की एकता शीघ्र ही एक निश्चित तथ्य बन जाएगी बाउल्लाह ने अपना सारा जीवन प्रेम तथा एकता के इस पाठ को पढ़ाने में व्यतीत कर दिया आता आइए हर प्रकार की असहनशीलता तथा पक्षपात से अपने आप को विशुद्ध कर हम पूरे तन मन से ईसाइयों और मुसलमानों के बीच सद्भावना एवं एकता लाने हेतु प्रयत्न करें